वेदांत सूत्र अध्याय दो दूसरा पाद संबंध पहले पाद में प्रधानता से अपने पक्ष में प्रतीत होने वाले समस्त दोषों का खंडन करके यह निश्चय कर दिया कि इस जगत का निमित्त और उपादान कारण पर ब्रह्म परमेश्वर ही है अब दूसरों द्वारा प्रतिपादित जगत कारणों को स्वीकार करने में जो जो दोष आते हैं उनका दिग्दर्शन कराकर अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए दूसरा पाद आरंभ किया जाता है इसमें प्रथम दस सूत्रों द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि सांख्योक्त प्रधान को जगत का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है सूत्र एक रचनानुपत्श नानुमानम च इसके सिवा अनुमानम जो केवल अनुमान है वेदों द्वारा जिसकी ब्रह्म से पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती वह प्रधान न जगत का कारण नहीं है रचनानुपत्त्य है क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना संभव नहीं है व्याख्या प्रधान या प्रकृति को जगत का कारण नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह जड़ है कब कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है इसका विचार जड़ प्रकृति नहीं कर सकती अतः उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं प्रस्तुत की जा सकती जिससे किसी की आवश्यकता पूर्ण हो सके इसके सिवा कर्ता की सहायता के बिना जड़ वस्तु स्वयं कुछ करने में समर्थ भी नहीं है गृह वस्त्र भांति भाति के पात्र हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशल कारीगर के द्वारा ही की जाती है जड़ प्रकृति स्वयं वस्तुओं का निर्माण कर लेती हो ऐसा दृष्टांत कहीं नहीं मिलता है फिर जो पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि विविध एवं अद्भुत वस्तुओं से संपन्न है मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और तृण आदि से सुशोभित है तथा शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्वों से अलंकृत है जिसके निर्माण कौशल की कल्पना बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक तथा चतुर चतुरशिल्पिक मन से भी नहीं कर पाते उस विचित्र रचना चातुर्युक्त अद्भुत जगत की सृष्टि भला जड़ प्रकृति कैसे कर सकती है मिट्टी पत्थर आदि जड़ पदार्थों में इस प्रकार अपने आप रचना करने की कोई शक्ति नहीं देखी जाती है अतः किसी भी युक्ति से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड़ प्रधान इस जगत का कारण है संबंध अब दूसरी युक्ति से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं दूसरा सूत्र प्रवृत्तेश्च प्रवृत्ते जगत की रचना के लिए जड़ प्रकृति का प्रवित्त होना च भी सिद्ध नहीं होता इसलिए प्रधान इस जगत का कारण नहीं है व्याख्या जगत की रचना करना तो दूर रहा रचनादि कार्य के लिए जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति होना भी असंभव जान पड़ता है क्योंकि साम्यावस्था में स्थित सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का नाम प्रधान या प्रकृति है सत्व रज तमसाम सामयावस्था प्रकृति ही उस जड़ प्रधान का बिना किसी चेतन की सहायता के सृष्टि कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रवृत्त होना कदापि संभव नहीं है कोई भी जड़ पदार्थ चेतन का सहयोग प्राप्त हुए बिना कभी अपने आप किसी कार्य में प्रवृत्त होता हो ऐसा नहीं देखा जाता है संबंध अपूर्व पक्षी के द्वारा दिए जाने वाले जल आदि के दृष्टांत में भी चेतन का सहयोग दिखाकर उपर्युक्त बात की ही सिद्धि करते हैं सूत्र तीन पयोम्बुव चेत प्रापी चेत यदि कहो पयोम्बुवत दूध और जल की भांति जड़ प्रधान का सृष्टि रचना के लिए प्रवृत्त होना संभव है तथापि तो इसमें भी चेतन का सहयोग है अतः केवल जड़ में प्रवृत्ति न होने से उसके द्वारा जगत की रचना असंभव है व्याख्या यदि कहो कि जैसे अचेतन दूध बछड़े की पुष्टि के लिए अपने आप गाय के थन में उतर आता है अचेन अचेतनत्वे क्षेर बच्चे चेष्टितम प्रधान तथा अचेतन जल लोगों के उपकार के लिए अपने आप नदी निर्झर आदि के रूप में बहता रहता है उसी प्रकार जल प्रधान भी जगत की सृष्टि के कार्य में बिना चेतन के ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएँ बिना चेतन का सहयोग पाए संर आदि कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती उसी प्रकार थन में दूध उतरने और नदी निर्झर आदि के बहने में भी अव्यक्त चेतन की ही प्रेरणा काम करती है यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है शास्त्र भी इस अनुमान का समर्थक है अपोंतरो अपोअतरोमयति अर्थात जो जल में रहने वाला है और उसके भीतर रहकर उसका नियमन करता है एक त्य व अक्षर गार्गी प्राचोनया नद्य स्पंद स्पंद अर्थात हे गार्गी इस अक्षर परमात्मा के ही प्रसंस प्रशासन में पूर्ववाहिनी तथा अन्य नदियाँ बहती हैं इत्यादि श्रुति वाक्यों से सिद्ध होता है कि समस्त जड़ वस्तुओं का संचालन चेतन है गाय के थन में जो दूध उतरता है उसमें भी चेतन गौ का वात्सल्य और चेतन बछड़े का चूसना कारण है इसी प्रकार जल नीची भूमि की ओर ही स्वभावत बहता है लोगों के उपकार के लिए वह स्वयं उठकर ऊंची भूमि पर नहीं चला जाता परंतु चेतन पुरुष अपने प्रयत्न से उस जल के प्रवाह को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं इस प्रकार प्रत्येक प्रवृत्ति में चेतन की अपेक्षा सर्वत्र देखी जाती है इसलिए किसी भी युक्ति से जल प्रधान का स्वतः जगत की रचना में प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता संबंध अब प्रकारांतर से प्रधान कारणवाद का खंडन करते हैं सूत्र चार। सूत्रचार व्यतिरेकानवस्थित च। इसके सिवा व्यतिरेकानवस्थितै सांख्य मत में प्रधान के सिवा दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नहीं माना गया है इसलिए और अनपेक्ष प्रधान को किसी की अपेक्षा नहीं है इसलिए भी प्रधान कभी सृष्टि रूप में परिणत होता और कभी नहीं होता है यह बात संभव नहीं जान पड़ती व्याख्या सांख्य सांख्यमतावलंबियों की मान्यता के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधान के सिवा दूसरा कोई कारण प्रेरक या प्रवर्तक नहीं माना गया है पुरुष उदासीन है वह न तो प्रधान का प्रवर्तक है न निवर्तक प्रधान स्वयं भी अनपेक्ष है वह किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता ऐसी स्थिति में जड़ प्रधान कभी तो महत्त्व आदि विकारों के रूप में परिणित होता है और कभी नहीं होता है यह कैसे युक्त संगत होगा यदि जगत की उत्पत्ति करना उसका स्वभाव अथवा धर्म है तब तो प्रलय के कार्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी और यदि स्वभाव नहीं है तो उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकने के कारण प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता संबंध तीर्ण से दूध बनने की भांति प्रकृति से स्वभावतः जगत की उत्पत्ति होती है इस कथन की असंगति दिखाते हुए कहते हैं अन्यत्राभा न तीर्णाधिवत है सूत्रपत पाँच अन्यत्र दूसरे स्थान में अभावात वैसे परिणाम का अभाव है इसलिए चा भी तीनाधिवत तीन आदि त्रिनादि की भांति प्रधान का जगत के रूप में परिणित होना नहीं सिद्ध होता व्याख्या जो घास ब्यायी हुई गौ द्वारा खाई जाती है उसी से दूध बनता है वही घास आदि बैल या घोड़े को खिला दी जाए या अन्यत्र रख दी जाए तो उससे दूध नहीं बनता इस प्रकार अन्य स्थानों में घास आदि का वैसा परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतन के सहयोग बिना जड़ प्रकृति जगत रूप में परिणित नहीं हो सकती जैसे तृण आदि का दूध के रूप में परिणत होना तभी संभव होता है जब उसे ब्यायी हुई चेतन गौ के उदर में स्थित होने का अवसर मिलता है संबंध प्रधान में जगत रचना की स्वाभाविकी प्रवृत्ति मानना व्यर्थ है यह बताने के लिए कहते हैं सूत्र छ्योपम अभ्योपगमेप्यर्थाभाव अभ्योपगमे अनुमान से प्रधान में श्रेष्ठ रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर भी अर्था भावाद कोई प्रयोजन न होने के कारण यह मान्यता व्यर्थ ही होगी व्याख्या यद्यपि चेतन की प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति का सृष्ट रचना आदि कार्य में प्रवृत्त होना नहीं बन सकता तथापि यदि यह मान लिया जाए कि स्वभाव से ही प्रधान जगत की उत्पत्ति के कार्य में प्रवृत्त हो सकता है तो इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता क्योंकि सांख्य मत में माना गया है कि प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही होती है पुरुषस्य से दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य परंतु उनकी मान्यता के अनुसार पुरुष असंग चैतन्य मात्र निष्क्रिय निर्विकार उदासीन निर्मल तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है उसके लिए प्रकृति दर्शन रूप भोग तथा उससे विमुक्त होना रूप अपवर्ग दोनों की ही आवश्यकता नहीं है इसलिए उनका माना हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है अतः प्रधान की लोक रचना के कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति माना निरथक है संबंध प्रकारांतर से सांख्य मत की मान्यता में दोष दिखाते हैं सूत्र सात पुरुषास्मवदिति चेत चेत तथापि चेत इति यदि ऐसा कहें कि पुरुषास्मवत्त अंधे और पंगु पुरुषों तथा लोह और चुंबक के सहयोग की भांति प्रकृति पुरुष की समीपता ही प्रकृति को सृष्ट रचना में प्रवृत्त कर देता है तथापि तो भी ऐसा मानने पर भी सांख्य सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती व्याख्या जैसे पंगु और अंधे परस्पर मिल जाएं और अंधे के कंधे पर बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तथा लोहे और चुंबक का सहयोग होने पर लोहे में क्रियाशक्ति आ जाती है उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति का सहयोग ही श्रेष्ठ रचना का कारण है पंगवंध पंगंधवधु भयोरपी संयोग सर्ग पुरुष की समीपता मात्र से जड़ प्रकृति जगत की उत्पत्ति आदि के कार्य में प्रवृत्त हो जाती है सांख्यवादियों की कही हुई यह बात मान ली जाए तो भी इससे सांख्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन हैं, एक गमन शक्ति से रहित होने पर भी बौद्धिक और अन्य शक्तियों से सम्पन्न है अंधा पुरुष देखने की शक्ति से हीन होने पर भी गमन एवं बुद्धि आदि की शक्ति से युक्त है एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार चलता है अतः वहाँ भी चेतन का सहयोग स्पष्ट ही है इस प्रकार चुंबक और लोहे को एक दूसरे के समीप लाने के लिए एक तीसरे चेतन पुरुष की आवश्यकता होती है चेतन के सहयोग के बिना न तो लोहा चुंबक के समीप जाएगा और न उसमें क्रिया शक्ति उत्पन्न होगी समीपता प्राप्त होने पर भी दोनों एक दूसरे से सट जाएंगे लोहे में किसी प्रकार की आवश्यक क्रिया का संचार नहीं होगा अतः ये दोनों दृष्टांत इसी बात की पुष्टि करते हैं कि चेतन की प्रेरणा होने से ही जड़ प्रधान सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है अन्यथा नहीं परंतु सांख्य मत में तो पुरुष असंग और उदासीन माना गया है अतः वह प्रेरक हो नहीं सकता इसलिए केवल जल प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती संबंध अब प्रधान कारणवाद के विरोध में दूसरी युक्ति देते हैं सूत्र 8 अंगित्वानुपत्ष्च अंगित्वानुपत्ते अंगांगी भाव सत्वादि गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष की सिद्धि न होने के कारण भी केवल प्रधान इस जगत का कारण नहीं माना जा सकता। व्याख्या पहले यह बताया गया है कि सांख्य मत में तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान है। यदि गुणों की यह साम्यावस्था स्वाभाविक मानी जाए तब तो कभी भी भंग न होगी अतः गुणों में विषमता न होने के कारण अंगांगी भाव की सिद्धि न हो सकेगी क्योंकि उन गुणों में रास और वृद्धि होने पर ही बढ़े हुए गुण को अंगी और घटे हुए गुण को अंग माना जाता है यदि उन गुणों की विषमता रास वृद्धि को ही स्वाभाविक माना जाए तब तो सदा जगत की सृष्टि का ही क्रम चलता रहेगा प्रलय कभी होगा ही नहीं यदि पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होना मान ले तब तो पुरुष को असंग और निष्क्रिय मानना नहीं बन सकेगा यदि परमेश्वर को प्रेरक माना जाए तब तो यह ब्रह्म कारणवाद को ही स्वीकार करना होगा इस प्रकार सांख्य मत के अनुसार गुणों का अंगांगी भाव सिद्ध न होने के कारण जड़ प्रधान को जगत का कारण मानना असंग है असंगत है संबंध यदि अन्य प्रकार से गुणों की सामयावस्था भंग होकर प्रकृति के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति है ऐसा मान लिया जाए तो क्या हानि है इस पर कहते हैं सूत्र नौ अन्युमित ज्ञक्तिवियोगा अन्यथा दूसरे प्रकार से अनुमितऊ साम्यावस्था भंग होने का अनुमान कर लेने पर भी ज्ञशक्तिवियोगात प्रधान में ज्ञान शक्ति न होने के कारण गृह घट पट आदि की भांति बुद्धिपूर्वक रची जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती व्याख्या यदि गुणों की सामनावस्था का भंग होना काल आदि अन्य निमित्तों से मान लिया जाए तो भी प्रधान में ज्ञान शक्ति का अभाव तो है ही इसलिए उसके द्वारा बुद्धिपूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती जैसे गृह वस्त्र घट आदि का निर्माण कोई समझदार चेतन करता ही कर सकता है उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंतर्गत असंख्य जीवों के छोटे बड़े विविध शरीर एवं अन्न आदि की बुद्धिपूर्वक होने वाली सृष्टि जड़ प्रकृति के द्वारा असंभव है ऐसी रचना तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सनातन परमात्मा ही कर सकता है अतः जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानना युक्तिसंगत संगत नहीं है संबंध अब सांख्य दर्शन की असमीचीनता बताते हैं सूत्र सूत्रदश विप्रतिषेधात चमंजसम विप्रतिषेधात् परस्पर विरोधी बातों का वर्णन करने से च भी असमंजसम सांख्यदर्शन समीचीन नहीं है व्याख्या सांख्य दर्शनों में बहुत भी बहुत सी परस्पर विरुद्ध बातों का वर्णन पाया जाता है जैसे पुरुष को असंग असंगो यम पुरुष इति और निष्क्रिय निष्क्रिय तदसंभवा मानना फिर उसी को प्रकृति का दृष्टा दृष्टिवादीरात्मन कारण इंद्रिया और भोक्ता भोक्तृभा बताना प्रकृति के साथ उसका सहयोग न नित्य नित्यशुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योग तद्योगा धृते तद्योग कहना प्रकृति को पुरुष के लिए भोग और मोक्ष पुरुष से दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्या प्रदान करने वाली बताना तथा प्रकृति और पुरुष के नित्य पार्थक्य के ज्ञान से दुख का अभाव ही मोक्ष विवेकान्वेशु निशेष दुख निवृत्तो कृतकृत्यता नेतरा नेतरात है ऐसा मुक्ति का स्वरूप मानना इत्यादि इस कारण भी सांख्य दर्शन समीचीन निर्दोष नहीं जान पड़ता है संबंध उपरयुक्त दस सूत्रों में सांख्य शास्त्र की समीक्षा की गई अब वैशेषकों के परमाणुवाद का खंडन करने के लिए उनकी मान्यता को असंगत बताते हुए दूसरा प्रकरण आरंभ करते हैं सूत्र ग्यारह महदीर्घवस्व परिमंडलाभ्याम ह्रस्व परिमंडलाभ्याम ह्रस्व दुक तथा परिमंडल परमाणु से महदीर्घवत् महान एवं दीर्घ त्रृणुक की उत्पत्ति बताने की भांति ही वैशेषिकों के द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असमंजस असंगत है व्याख्या परमाणु कारणवादी वैशेषिकों की मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार है एक द्रव्य सजाती दूसरे द्रव्य को और एक गुण सजाती दूसरे गुण को उत्पन्न करता है समवायी असमवायी और निमित्त तीनों कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है जैसे वस्त्र की उत्पत्ति में तंतु अर्थात सूत तो समवायी कारण है तंतुओं का परस्पर संयोग असमवायिक कारण है और तुरी वेमा तथा वस्त्र बुनने वाला कारीगर आदि निमित्त कारण है परमाणु के चार भेद हैं पार्थिव परमाणु जलीय परमाणु तेजस परमाणु तथा वायव्य परमाणु ये परमाणु नित्य निरवज तथा रूपादि गुणों से युक्त हैं इनका जो परिमाणु माप है उसे पारिमांडल्य कहते हैं प्रलय काल में ये परमाणु कोई भी कार्य आरंभ न करके यौ ही स्थित रहते हैं शिष्ट काल में कार्य सिद्धि के लिए परमाणु तो समवायिक कारण बनते हैं उनका एक दूसरे से संयोग असमवायी कारण होता है अदृष्टि या ईश्वर की इच्छा आदि उसमें निमित्त कारण बनते हैं उस समय भगवान की इच्छा से पहला कर्म वायवीय परमाणुओं में प्रकट होता है फिर एक दूसरे का संयोग होता है दो परमाणु संयुक्त होकर एक दैवणु रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं तीन दैवणुकोणों से दैणुको से तृणुक उत्पन्न होता है चार को से चतृणुकों की उत्पत्ति होती है इस क्रम से महान वायु तत्व प्रकट होता है और वह आकाश में वेग से बने लगता है इसी प्रकार तेजस परमाणुओं से अग्नि की उत्पत्ति होती है और वह प्रज्वलित होने लगता है जली परमाणुओं से जल का महासागर प्रकट होकर उत्ताल तरंगों से युक्त दिखाई देता है तथा इसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं से यह बड़ी भारी पृथ्वी उत्पन्न होती है मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका स्वरूप है यह अचल भाव से स्थित होती है कारण के गुणों से ही कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं जैसे तत्वों के शुक्ल नील पीत आदि गुण ही वस्त्र में वैसे गुण प्रकट करते हैं इसी प्रकार परमाणुगत शुक्ल आदि गुणों से ही द्वणुकगत शुक्ल आदि गुण प्रकट होते हैं द्वणुक के आरंभक उत्पादक जो दो परमाणु हैं उनकी वह द्वितीय संख्या ज्वणु में अणुत्व और रहसत्व इन दो परमाण परिमाणांतरों का आरंभ आविर्भाव करती है परंतु विभिन्न परमाणुओं में जो पृथक पृथक परिमाण्डल्य नामक परिमाण होता है वह द्वणु का में दूसरे परिमाण डल्ले को नहीं प्रकट करता है क्योंकि ऐसा करने पर वह कार्य पहले से भी अत्यंत सूक्ष्म होने लगेगा इसी प्रकार संघार काल में भी परमेश्वर की इच्छा से परमाणुओं में कर्म प्रारंभ होता है इससे उनके पारस्परिक संयोग का नाश होता है फिर गणुक आदि का नाश होते होते पृथ्वी आदि का भी नाश हो जाता है वैशेषिकों की इस प्रक्रिया का सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं कि यदि कारण के ही गुण कार्य में प्रकट होते हैं तब तो परमाणु का गुण जो पारिमंडल्य अत्यंत सूक्ष्मता है वही द्वैगुण दणुप में भी प्रकट होना उचित है पर ऐसा नहीं होता उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओं से ह्रस्वगुण विशिष्ट द्वेणु की उत्पत्ति होती है और ह्रस्व द्रुणुकों में से महत्दीर्घ परिमाणु वाले तृणुक की उत्पत्ति होती है इस प्रकार जैसे वैशेषिकों के ऊपर बताई हुई मान्यता असंगत है उसी प्रकार उनके द्वारा कही जाने वाली अन्य बातें भी असंगत हैं संबंध इसी बात को स्पष्ट करते हैं उभय न कर्मा तस्तभाव सूत्र 12 उभय दोनों प्रकार से अपी ही कर्म परमाणुओं में कर्म होना न नहीं सिद्ध होता अतः इसलिए तद्भावः परमाणुओं के संयोग पूर्वक जो गुण आदि की उत्पत्ति के क्रम से जगत का जन्म आदि होना संभव नहीं है व्याख्या परमाणु आदियों का कहना है कि सृष्टि के पूर्व परमाणु निश्चल रहते हैं उनमें कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओं का संयोग होता है और उससे जगत की उत्पत्ति होती है इस पर सूत्रकार कहते हैं कि यदि उन परमाणुओं में कर्म का संचार बिना किसी निमित्त के अपने आप हो जाता है ऐसा माने तो यह असंभव है क्योंकि उनके मतानुसार रल काल में परमाणु निश्चल माने गए हैं यदि ऐसा माने कि जीवों के अदृष्ट कर्म संस्कारों से परमाणुओं में कर्म का संचार हो जाता है तो यह भी संभव नहीं है क्योंकि जीवों का अदृष्ट तो उन्हीं में रहता है न कि परमाणुओं में अतः वह उनमें कर्म का संचार नहीं कर सकता उक्त दोनों प्रकार से ही परमाणुओं में कर्म होना सिद्ध नहीं होता इसलिए परमाणुओं के सहयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसके सिवा अदृष्ट अचेतन है कोई भी अचेतन वस्तु किसी चेतन का सहयोग प्राप्त किए बिना न तो स्वयं कर्म कर सकती है और न दूसरे से ही करा सकती है यदि कहें जीव के शुभाशुभकर्म से ही अदृष्ट बनता है अतः जीवात्मा की चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि सृष्ट के पहले जीवात्मा की चेतनता जागृत नहीं है अतः वह अचेतन के ही तुल्य है इसके सिवा जीवात्मा में ही अदृष्ट की स्थिति स्वीकार करने पर वह परमाणुओं में क्रियाशीलता उत्पन्न करने में निमित्त नहीं बन सकता क्योंकि परमाणुओं से उसका कोई संबंध नहीं है इस प्रकार किसी नियत निमित्त के न होने से परमाणुओं में पहला कर्म नहीं उत्पन्न हो सकता उस कर्म या क्रियाशीलता के बिना उनका परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा संयोग न होने से द्वणुक आदि की उत्पत्ति के क्रम से जगत की सृष्टि और प्रलय भी न हो सकेंगे संबंध परमाणु कारणवाद के खंडन के लिए दूसरी युक्ति देते हैं समवायाभ्यूपगमांत साम्यादनवस्थितें है सूत्र तेरा समवायाभ्यूपगमात परमाणुवाद में समवाय संबंध को स्वीकार किया गया है इसलिए भी परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता साम्यात क्योंकि कारण और कार्य की भांति समवय और समवाय में भी भिन्नता की समानता है इसलिए अनवस्थितें हैं उनमें अनुवस्था दोष की प्राप्ति हो जाने पर परमाणुओं के संयोग से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी व्याख्या वैशिष्ट्यों की मान्यता के अनुसार युद्ध सिद्ध अर्थात अलग अलग सकने वाली वस्तुओं में परस्पर संयोग संबंध होता है और अयुसिद्ध अर्थात अलग अलग रहने वाली वस्तुओं में समवाय संबंध होता है रज्जु अर्थात रस्सी और घट ये युति सिद्ध वस्तुएँ हैं अतः इनमें संयोग संबंध ही स्थापित हो सकता है तंतु और वस्त्र ये अयुसिद्ध वस्तुएं हैं अतः इनमें सदा समवाय संबंध रहता है यद्यपि कारण से कार्य अत्यंत भिन्न है तो भी उनके मत में समवायिक कारण और कार्य का पारस्परिक संबंध समवाय कहा गया है इसके अनुसार दो अड़ुओं से उत्पन्न होने वाला द्वणुक नामक कार्य उन अणुओं से भिन्न होकर भी समवाय संबंध के द्वारा उनसे संबद्ध होता है ऐसा मान लेने पर जैसे द्वणुक उन अणुओं से भिन्न है उसी प्रकार समवाय भी समवाय से भिन्न है भेद की दृष्टि से दोनों में समानता है अतः जैसे द्वणुक संवाय संबंध के द्वारा उन दो अणुओं से संबंध माना गया है उसी प्रकार संवाय भी अपने समवाय के साथ नूतन संवाय संबंध के द्वारा संबंध माना जा सकता है इस प्रकार एक के बाद दूसरे संवाय संबंध की कल्पना होती रहेगी और इस परंपरा का कहीं भी अंत न होने के कारण अणवस्था दोष प्राप्त होगा अतः समवाय संबंध सिद्ध न हो सकने के कारण दो अड़ुओं से द्वणु की उत्पत्ति आदि क्रम से जगत की सृष्टि नहीं हो सकती संबंध यदि परमाणुओं में सृष्टि और प्रलय के निमित्त क्रिया का होना स्वाभाविक मान लें तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं सूत्र चौदह नित्य में इसके सिवा परमाणुओं में प्रवृत्ति या निवृत्ति का कर्म स्वाभाविक मानने पर नित्यम सदा एव ही भावात् सृष्टि या प्रलय की सत्ता बनी रहेगी इसलिए परमाणु कारणवाद असंगत है व्याख्या परमाणुवादी परमाणुओं को नित्य मानते हैं अतः उनका जैसा भी स्वभाव माना जाए वह नित्य ही होगा यदि ऐसा माने कि उसमें प्रवृत्ति मूलक कार्य स्वभावता होता है तब तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी कभी भी प्रलय नहीं होगा यदि उनमें निवृत्ति मूलक कर्म का होना स्वाभाविक माने तब तो सदा श्रृंगार ही बना रहेगा सृष्टि नहीं होगी यदि दोनों प्रकार के कर्मों को उनमें स्वाभाविक माना जाए तो यह असंगत जान पड़ता है क्योंकि एक ही तत्व में परस्पर विरुद्ध दो स्वभाव नहीं रह सकते यदि उनमें दोनों तरह के कर्मों का न होना ही स्वाभाविक मान लिया जाए तब तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होने पर ही उनमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति संबंधी कर्म भी हो सकते हैं परंतु उनके द्वारा माने हुए निमित्त से सृष्टि का आरंभ न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है इसलिए यह परमाणु कारणवाद सर्वथा अयुक्त है संबंध अब परमाणुओं की नित्यता में ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु कारणवाद की व्यर्थता सिद्ध करते हैं सूत्र पंद्रह रूपाधिमत्वाद च विपर्यो दर्शनाद चथा रूपाधिमत्वाद परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों वाला माना गया है इसलिए विपर्य उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है दर्शनार्थ क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है व्याख्या वैशेषिक मत में परमाणु नित्य होने के साथ साथ रूप रस आदि गुणों से युक्त भी माने गए हैं इससे उनमें नित्यता के विपरीत अनित्यता का दोष उपस्थित होता है रूपादि गुणों से युक्त होने पर वे नृत्य नहीं माने जा सकते क्योंकि रूप आदि गुण वाली जो घट आदि वस्तुएँ हैं उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष देखी जाती है यदि उन परमाणुओं को रूप रस आदि गुणों से रहित माने तो उनके कार्य में रूप आदि गुण नहीं होने चाहिए इसके सिवा वैसा न मानने पर रूपादिमनो नित्या रूपादि गुणों से युक्त नित्य है इस प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होती इस प्रकार अनुपपत्तियों से भरा हुआ यह परमाणुवाद कदापि सिद्ध नहीं होता संबंध प्रकारांतर से परमाणुवाद को सदोष सिद्ध करते हैं उभयथा च दोषात् सूत्र सोलह उभयथा परमाणुओं को न्यूनाधिक गुणों से युक्त माने या गुण रहित माने दोनों प्रकार से ही दोषा दोष आता है इसलिए परमाणुवाद सिद्ध नहीं होता व्याख्या पृथ्वी आदि भूतों में से किसी में अधिक और किसी में क्रम गुण होते हैं देखे जाते हैं इससे उनके आरंभक परमाणुओं में भी न्यूनाधिक गुणों की स्थिति माननी होगी ऐसी दशा में यदि उनको अधिक गुणों से युक्त माना जाए तब तो सभी कार्यों में उतने ही गुण होने चाहिए क्योंकि कारण के गुण कार्य में समान जाति गुणांतर प्रकट करते हैं उस दशा में जल में भी गंध और तेज में भी गंध एवं रस प्रकट होने का दोष प्राप्त होगा अधिक गुण वाली पृथ्वी में स्थूलता नामक गुण देखा जाता है यही गुण कारणभूत परमाणु में मानना पड़ेगा यदि ऐसा माने कि उनमें न्यूनतम अर्थात एक एक गुण ही है तब तो सभी स्थूल भूतों में एक एक गुण ही प्रकट होना चाहिए उस अवस्था में तेज में स्पर्श नहीं होगा जल में रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे तथा पृथ्वी में रस रूप एवं स्पर्श का अभाव होगा क्योंकि उनके परमाणुओं में एक से अधिक गुण का अभाव है यदि उनमें सर्वथा गुणों का अभाव मान ले तो उनके कार्यों में जो गुण प्रकट होते हैं वे उन कारणों के विपरीत होंगे यदि कहें कि विभिन्न भूतों के अनुसार उनके कारणों में कहीं अधिक कहीं कम गुण स्वीकार करने से दोष नहीं आएगा तो ठीक नहीं है क्योंकि जिन परमाणुओं में अधिक गुण माने जाएंगे उनकी परमाणुता ही नहीं रह जाएगी अतः परमाणुवाद किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है संबंध अब परमाणुवाद को अग्राह्य बताते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं अपरिग्रहा चात्यंत मनपेेक्षा सूत्र सत्रा अपरिग्रहात परमाणु कारणवाद को शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण नहीं किया है इसलिए भी अत्यंतम अनपेक्षा इसकी अत्यंत उपेक्षा करनी चाहिए व्याख्या पूर्वोक्त प्रधान कारणवाद में अंशतः सत्कार्यवाद का निरूपण है अतः उस सत्कार्यवाद रूप अंश को मनु आदि शिष्ट पुरुषों ने ग्रहण किया है परंतु इस परमाणु कारण वाद को तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुष ने फीका नहीं किया है अतः यह सर्वथा उपेक्षणीय है संबंध ग्यारहवें से सत्रहवें तक सात सूत्रों में परमाणुवाद का खंडन किया गया अब क्षणिक वाद का निराकरण करने के लिए यह प्रकरण आरंभ करते हैं सूत्र 18 समुदाय उभय हेतु के भी तदप्राप्ति उभय हेतु के परमाणु के परमाणु हेतु बाह्य समुदाय और स्कंद हेतु आभ्यंतर समुदाय ऐसे दो प्रकार के समुदाय समुदाय को स्वीकार कर लेने पर अपी भी तद प्राप्ति ही उस समुदाय की प्राप्ति सिद्ध नहीं होती है व्याख्या बौद्ध मत के अनु अनुयायी परस्पर किंचित मतभेद को लेकर चार श्रेणियों में विभक्त हो गए हैं उनके नाम इस प्रकार है वैभाषिक सौत्रांतिक योगाचार तथा माध्यमिक इनमें वैभाषिक और सौत्रांतिक ये दोनों बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं दोनों में अंतर इतना ही है कि वैभाषिक प्रत्यक्ष दिखने वाले बाह्य पदार्थों का अस्तित्व मानता है और सौत्रांतिक विज्ञान से अनुमति बाह्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है वैभाषिक के मत में घट आदि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं स्रोत्रांतिक तो घट आदि के रूप में उत्पन्न विज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा घट आदि पदार्थों की सत्ता का अनुमान करता है योगाचार के मत में निरालंब विज्ञान मात्र की ही सत्ता है बाह्य पदार्थ स्वप्न में देखी जाने वाली वस्तुओं की भांति मिथ्या है माध्यमिक सबको शून्य ही मानता है उसके मत में दीपशिखा की भांति संस्कारवश क्षणिक विज्ञान की धारा ही बाह्य पदार्थों के रूप में प्रतीत होती है जैसे दीपक की शिखा प्रतिक्षण मिट रही है फिर भी एक धारा सी बनी रहने के कारण उसकी प्रतीति होती है उसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं उनके विज्ञान धारा मात्र प्रतीत होती है जैसे तेल चुग जाने पर दीप शिखा बूझ जाती है उसी प्रकार संस्कार नष्ट होने पर विज्ञान धारा भी शांत हो जाती है इस प्रकार अभाव या शून्यता की प्राप्ति ही उसकी मान्यता के अनुसार अपवर्ग या मुक्ति है इस सूत्र में वैभासिक तथा सौत्रांतिक के मत को एक मानकर उसका निराकरण किया जाता है इन दोनों की मान्यता का स्वरूप इस प्रकार है रूप विज्ञान वेदना संज्ञा तथा संस्कार ये पांच स्कंध हैं। पृथ्वी आदि चार भूत तथा भौतिक वतें शरीर इंद्रिय और विषम ये रूपस्कंध कहलाते हैं पार्थिव परमाणु रूप रस गंध और स्पर्श इन चार गुणों से युक्त एवं कठोर स्वभाव वाले होते हैं वे ही समुदाय रूप में एकत्र हो पृथ्वी के आकार में संगठित होते हैं जलीय परमाणु रूप रस और स्पर्श इन तीनों से युक्त एवं स्निग्ध स्वभाव के होते हैं वे ही जल के आकार में संगठित होते हैं तेज के परमाणु रूप और स्पर्श गुण से युक्त एवं उष्ण स्वभाव वाले हैं वे अग्नि के आकार में संगठित हो जाते हैं वायु के परमाणु स्पर्श की योग्यता वाले एवं गतिशील होते हैं वे ही वायु रूप में संगठित होते हैं फिर पृथ्वी आदि चार भूत शरीर इंद्रिय और विषय रूप में संगठित होते हैं इस तरह ये चार प्रकार के क्षणिक परमाणु हैं जो भूत भौतिक संघात की उत्पत्ति में कारण बनते हैं यह परमाणु हेतु भूत भौतिक वर्ग ही रूप स्कंध एवं बाह्य समुदाय कहलाता है विज्ञान स्कंध कहते हैं आभ्यांतरिक विज्ञान के प्रवाह को इसी में मैं की प्रतीति होती है यही घट ज्ञान पट ज्ञान आदि के रूप में अविच्छि को और आत्मा कहते हैं। सारा लौकिक व्यवहार चलता है सुख दुख आदि की अनुभूति का नाम वेदना स्कंध है उपलक्षण से जो वस्तु की प्रतीत कराई जाती है जैसे ध्वज से गृह की और दंड से पुरुष की उसी का नाम संज्ञा स्कंध है राग द्वेष मोह मद माश्चर्य भय शोक और विषाद आदि जो चित्त के धर्म हैं उन्हें को संस्कार स्कंद कहते हैं विज्ञान आदि चार स्कंध चित्त चैतिक कहलाते हैं विज्ञान स्कंद रूप चित्त का नाम ही आत्मा है शेष तीन स्कंद चैत्य अथवा चैतिक है ये सब प्रकार के व्यवहारों का आश्रय बनकर अंतकरण में संगठित होते हैं यह चारों स्कों का समुदाय या चित्त चैतिक वर्ग आभ्यांतर समुदाय कहा गया है इन दोनों समुदायों से भिन्न और किसी वस्तु आत्मा आकाश आदि की सत्ता ही नहीं है यही दोनों बाह्य और आभ्यांतर समुदाय समस्त लोक व्यवहार के निर्वाहक हैं इनसे ही सब कार्य चल जाता है इसलिए नित्य आत्मा को जानने की आवश्यकता ही नहीं है इसके उत्तर में कहा जाता है कि परमाणु जिसमें हेतु बताए गए हैं वह भूत भौतिक बाह्य समुदाय और स्कंद हेतुक आभ्यंतर समुदाय ये दोनों प्रकार के समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिए जाएं तो भी उक्त समुदाय की सिद्धि असंभव ही है क्योंकि समुदाय के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं वे सब अचेतन हैं एक दूसरे की अपेक्षा से शून्य हैं अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा संघात बना देना असंभव है परमाणु आदि सभी वस्तुएं तुम्हारी मान्यता के अनुसार क्षणिक भी हैं एक क्षण में जो परमाणु है वे दूसरे क्षण में नहीं हैं फिर वे क्षण विध्वंसी परमाणु और पृथ्वी आदि भूत इस समुदाय या संघात के रूप में एकत्र होने के का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं कैसे उनका संघात बन सकता है अर्थात किसी प्रकार और कभी भी नहीं बन सकता इसलिए उनके संघात पूर्वक जगत उत्पत्ति की कल्पना करना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है अतः वैभाषिक और सौत्रिकों का मत मानने योग्य नहीं है संबंध पूर्व पक्ष की ओर से दिए जाने वाले समाधान का स्वयं उल्लेख करके सूत्रकार उसका खंडन करते हैं सूत्र उन्नीस इतरेतर प्रत्ययवादि चेनोत्पत्ति मात्र चेत यदि कहो इतरेतर प्रत्ययत्वाद अविद्या संस्कार विज्ञान आदि में से एक एक दूसरे दूसरे के कारण होते हैं अतः इन्हीं से समुदाय की सिद्धि हो सकती है तीना तो यह ठीक नहीं है उत्पत्ति मात्र निमित्त क्योंकि ये अविद्या आदि उत्तर की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं समुदाय या संघात में नहीं अतः इनसे भी समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती व्याख्या बौद्ध शास्त्रों में विज्ञान संतति के कुछ हेतु माने गए हैं उनके नाम इस प्रकार है अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप सदायतन वर्ष वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण शोक परिदेवना दुख तथा दुर्मनता आदि क्षणिक वस्तुओं में नित्यता और स्थिरता आदि का जो भ्रम है वही अविद्या कहलाता है यह अविद्या विषयों में रागादि रूप संस्कार उत्पन्न करने में कारण बनती है वह संस्कार गर्भस्थ शिशुओं में आलस्य विज्ञान उत्पन्न करता है उस आलस्य विज्ञान से पृथ्वी आदि चारभूत होते हैं जो शरीर एवं समुदाय के कारण है, वही नाम का आश्रय होने से नाम भी कहा गया है वह नाम ही श्याम गौर आदि रूप वाले शरीर का उत्पादक होता है गार्हस्थ्य शरीर की जो कलल बुद्ध बुद, आदि अवस्थाएं हैं उन्हीं को नाम तथा रूप शब्द का वाच्य कहा गया है पृथ्वी आदि चार भूत नाम रूप शरीर विज्ञान और धातु ये छह जिनके आश्रय हैं उन इंद्रियों के समूह को सरायतन कहा गया है नाम रूप तथा इंद्रियों के परस्पर संबंध का नाम स्पर्श है उससे सुख आदि की वेदना अनुभूति होती है उससे क्रमशः तृष्णा उपादान भव जाति जरावस्था मृत्यु शोक परिदेवना तथा दुर्मनस्ता मन की उद्विग्नता आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं तत्पश्चात पुनः अविद्या आदि के क्रम से पूर्वोक्त सभी बातें प्रकट होती रहती हैं ये घटी यंत्र रहट की भांति निरंतर चक्कर लगाते हैं अतः यदि इस मान्यता को लेकर कहा जाए कि इन्हीं से समुदाय की भी सिद्धि हो जाती है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदि में से जो पूर्ववर्ती है वह बाद में कहे हुए संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में कारण होता है संघात की उत्पत्पत्ति में नहीं अतः उसकी सिद्धि असंभव है